प्रकाश क्रिया स्थितिशील त्रिगुणात्मक है इंद्रिया भूत इंद्रियात्मक भूत भी इंद्र भी है कार्य है त्रिगुणात्मक है कि भोगापवर्गा भोग अपंका यहाँ पहले कहा त्रिगुण का, का। तो परस्पर अलग है असंभेद मिश्रण नहीं होता है परस्पर मिलकर के कार्य करते कहा गया है तो अभिन्न शक्ति प्रविभाग शक्ति और प्रविभाग अधिक भाग में इनका मिश्रित नहीं होता है पृथक रहता है इसके ऊपर शंका है सियाद सियादेत तो अस्त एत्यादा माने ऐसा हो शंका असंवेदस्े शक्ति नाम न ना संभू कारितोंगुण शक्तियों का यदि संभेद मिश्रण नहीं होगा तो सब मिलकर के कार्य कैसे करेंगे गुण गुण में सम्य कार्य तुम सम्भव मिल करके करना है समय कुर्वन्ते कि संभ्य कार्य मिलकर मिल करते हैं एकटी होकर करेंगे तो की शक्ति का मिश्रण हो यदि पृथक पृथक अलग अलग है तो मिलकर के कैसे करेंगे न भिन्न शक्ति नाम संभ्यो कार्य कार्य भिन्नाशक्ति ते भिन्नशक्त शक्ति वाले पदार्थ में तो मिलकर के कार्यकारिस्त तो एक ऐसा नहीं है नी तंतु मृत्पिंडवीर वीरणादी घटादी संभूय कवु में शक्ति है, की शक्ति है मिट्टी में जनन शक्ति है रहने के प्रकार तीर्ण दास होता है उसका खस कहते हैं तो उससे सुगंध होता है और उसका जड़ होता है वीरन ये पर्दा में डालते हैं उसका जड़ होता है सुगंध तेल में डालते सुगंध होता है तो उससे जो बनाते हैं कट्टर बनाते हैं छठी है। वो तो अलग अलग सकती है मृत्युपिंड में भट्ट उत्पादी का तंत्र में पट्टर शक्ति विरण में कटो बनाएंगे शक्ति है किंतु तो तीन न मिलकर के घट बनाएंगे तंतु तो मृत्युपिंड विरण मिलकर के घट बनता है या फट बनता है नहीं बनता है सब का अलग अलग कार्य है तो सब मिलकर तो कार्य नहीं करते हैं भिन्न शक्तिराम समझो कार्य कार्य तुम न दिष्ट इत आह ऐसे संख्या से कहते हैं तुल्य जातील्य जातीय शक्ति वे राम का है कुछ तुल्य जातीय अच्छा शक्ति कुछ अतुल्य जाती शक्ति शक्ति विशेष के पीछे कार्य करते हैं कैसे कुछ सजातीय विजातीय तुल्य जातीय अतुल्यतुल्य जातीय सजातीय शाधि जाति जाती है अभिजातीय है विजातीय भी लक्षण जाति अच्छा वाले तभी इसमें कहीं सजातीय हो विजातीय हो मिल करके कार्य करेंगे यद्यपि तुल्य यप्य उपादान उपदानशक्तिना शक्ति नाम्यत्र उपादान उपदानशक्ति तुल्य उपादनशक्तिल्य ये कारण उपादान कारण तुल्य जातीय होता है उपादान उपादान कारण तुल्य ही होता है सहकारीशक्ति अतुल्यती सहकारिकार सहकारी शक्ति अतुल्यतीय घटों के लिए चक्कर कारण होता है मृत्यु नहीं है इसी प्रकार पट्ट बनाने के लिए तो ले जाती है चलते ही और ले जाती है वेरी बीमार तुल्य बीमा भी कल तो निमित्त कारण बीजाती होता है और उत्पादन कारण सजाती होता है पटे तो जनितव्य न ना गिरणा नाम अस्थि सहकारी शक्ति अति सहकारी शक्ति भी इतने न तेई तंत नाम संदीव घटे पार्टे घटे नहीं जाए पटे चाहिए पटे हाँ नाइप में घटे पटे पटेच पटे तो जनता पटे उत्पत्ति के लिए ते जाने ना भीरोना, भीरोना ना नीरना बीरना सहकारी शक्ति कानून नहीं होता है अतुल्यतीये इसमें सहकारी कहना नहीं है कारण था सहकारीशक्ति तो अतुल्य तेत तंतूना संभोग कारिता का। वीरण के साथ मिलकर के तंत एक कार्य नहीं करते हैं तुल्य जातील्य तु जातीयु तु शक्यु ये शक्ति तान शीलम ये ते तुल्य तोल्य जातीय अतुल्यतीयशक्ति बाकीन तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्यु कार्य होता है शक्य तुल्य जातीय कार्य शक्य अतुल्य जातीय कार्य शक्य तंतु का तुल्य जातीय शक्य पट होता है और तुरी में का अतुल्य जातीय शक्य पट है तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्यु ये शक्ति बेदा शक्ति विशेष है अलग अलग उपाधान शक्ति निमित्त शक्ति तान अनुपतिम से लमी तान अनु उनके पीछे प्राप्त होते कार्य करते हैं अलग अलग शक्तिभेद मिल करके तत्वता जात तो शक्तिभेद अनुपातन तब अनुपात उसके पीछे सहकारि होकर hmm. के कार्य करते हैं मिलकर के तो कार्य करते हैं तुल्य जाति अतुल्य जाती तो सत्य को तथ्यता भाष्य में तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेदान पाते हैं शक्ति विशेष के पीछे कार्य करते हैं कार्य करके कार्य संभव कार्य तो हो जाएगा मिल करके सहकार्य करना हो करेगी प्रधान बेलायाम उपदर्शित संविधान प्रधान बेलायाम गुणों का प्राधान्य के समय उपदर्शित संविधानम यही क्यों उपदर्शित संविधान गुणा संविधान प्राप्त होता है अलग अलग कोई एक प्रधान हो गया तो अन्य उसके संगीत होता है गौण रूप से होता है ये प्रधान वेलायाम प्राधान्य वेलायाम प्रधान शब्द प्राधान्य अर्थ में किसी गुण की प्राधान अवस्था में अन्य गुण संगीत हो जाते हैं तो गुणों होने पर भी गुणोत्वी च व्यापार मात्र प्रधान अंतर्निता अनियमित अस्थिका व्यापार मात्र से अनियमित तो होते प्रधान अंतर्निता प्रधाने अंतर प्रधान अंतर्निता प्रधान अंतर्निता अनियमित अस्थिता ये ऐसा गुणाना के अंतर्गत उनके अस्तित्व अनियमित होता है कार्य को देखकर के व्यापार मतना पुरुषार्थ कर्तव्यता प्रयुक्त सामर्थ्य है पुरुषार्थ भोग अपर्ग करने के लिए प्रयुत्तम सामर्थ्य गुणाना उनका सामर्थ्य तो पुरुषार्थ के लिए ही सन्निधि मात्र उपकार न सन्निहित होकर के उपकार करते हैं अयस्कांत मनिकल पश्चिम्बक के समान प्रत्यय मंत्रण एक तमस् वृत्ति अनुवर्तमान प्रत्येक कारण के बिना एक तमस् बुद्धि एक कार्य करता है उसके पीछे इस आसम रह करके कार्य करते हैं प्रधान शब्दवाच् होती है जैसे त्रिगुणात्मक मिल जाएंगे तो उसको प्रधान कहते हैं ऐसे कार्य बनाते हैं प्रधान से जो कार्य बनता है प्रधान वेलायाम दिव्य शरीर जनता दे सप्तम गुण प्रधान दिव्य शरीर देवता के लिए सप्तुण प्रधान है रजगुण तम गुण गौण हो जाएगा अंगे रजतमसी अंग हो जाएगी एवं मनुष्य सर होने के लिए रजगुण प्रधान है रज प्रधान अंगे सप्तम सिप्तगुण तम गुण अंग रूप से गौण रूप से रहेगी एवं तिर शरीर जन तम प्रधान तम गुण प्रधान होगा सत्वर तेने ते गुण प्रधानत्व तो बेलाया उपदर्शित तो संिधान प्रधान्य बेलाया कोई गुण प्रधान होते सम प्रधान क्या त्रिगुणात्मक मिलकर के आगे कहीं प्रधान सब समित हो जाएंगे कार्य उपजन प्रति उद्भूत कार्योत्पत्ति के लिए वृत्ति व्यापार उद्भूत हो जाती है प्रधान शब्द भाव प्रधान यहाँ प्रधान एक अधिक हो गया तो अन्य वी उसके साथ मिलकर के कार्य करने के लिए उद्भूत हो, हो जाते हैं तैयार हो जाते हैं सम्मित हो जाते हैं यहाँ प्रधान शब्द भाव प्रधान भाव प्रधान यदे स शब्द भाव प्रधान भाव अर्थ प्रधान तस्य भाव ततल सूत्र से त्व तो प्रत्यय तल तो प्रत्यय होता है व्याकरण में भाव के अर्थ में प्रकृति जन्य बोधे प्रकार भाव प्रकृति से जो बोध होता है ज्ञान होता है उसमें जो विशेषण होगा उसको तो कहते भाव दंडी कहेंगे प्रकृति हो गया दंडी दंडी सदस्य तव प्रत्यय करेंगे अथवा गंधवत ले लो गंधवत गंधवत गंध गंध गंध गंध हो गया गंधवाला प्रकृति हो गया गंधवाला प्रकृति जन्मे बोध हो गया गंधवाला ऐसा ज्ञान होगा और बोध में प्रकाश होता है गंध हो गंधवत शब्द से त्व प्रत्यकेंगे भाव भाव त भावत्व गंधवत भाव स्व प्रत्यकें तो गंधवत तुम बनेगा तो गंधवत प्रकृति का भी जो स्व प्रत्यय होगा उसे त्वप्रत्यय किसके अर्थ में होगा भाव प्रथमी अरे भाव क्या है गंधवत है प्रकृति तो है प्रत्यय गंधवत्व तो जो प्रकृति के उच्चारण करने पर जो बोध ज्ञान होता है गंधवला ऐसे ज्ञान होता है उसमें तो जो प्रकार विशेषण है गंध हो गया विशेषण वही भाव अर्थ उसको भाव प्रथम तव तो प्रत्यय गंध को कहेगा इसलिए गंधवत है कि जो त्व प्रत्य होता है गंधवत्व तो शनने पर गंध अर्थ ही कहा जाता है प्रकृति जन्य बोधे प्रकार भाव मनुष्य सद का प्रकृति मनुष्य प्रत्ययत्व प्रत्यय मनुष्यत्व मनुष्य के बोध ज्ञान होने पर करके जो प्रकार उसमें मनुष्य का ज्ञान होगा मनुष्यत्व न घट का ज्ञान होता है घटतत्व न घट में पृथ्वीत्व है द्रव्यत्व है गुण है गंध है क्रिया होती सकती है कि घट का ज्ञान होता है शून्य पर घट घटत न तो प्रकार हो घटत्व मनुष्य में मनुष्यत्व मनुष्य में रहने धर्म मनुष्यत्व एक जाति इस को भाव शब्द से कहते हैं तो यहाँ भाव अर्थ प्रधान जहाँ हो शब्द प्रयोग किया गया प्रधानम प्रधान ऐसे प्रधान। त्वप्रत्यय तो नहीं है तो त्वतल प्रत्यय भावार्थक प्रत्यय नहीं है भावार्थक प्रत्यय नहीं होने पर भी भाव अर्थ को यहाँ प्रधान प्राधान्य भाव अर्थ में प्राधान्य विवक क्या करके शब्द प्रयोग किया गया ऐसे शब्द का प्रयोग हो सकता है भावार्थ का प्रत्येक बिना भाव के अर्थ में प्रयोग हो सकता है इसलिए अभी ज्ञान को बताएंगे प्रधान शब्द है भाव अर्थ प्रधान है भाव प्रधान भाव का अर्थ इसमें प्रधान है प्रधान में यहाँ पर शब्द प्रधान भाव प्रधान में जो प्रधान प्रधान शब्द जो प्रधान एक अर्थ नहीं है प्रधान एक शब्द है जैसे घट के शब्द है जैसे प्रधान एक शब्द है इसमें भाव मुख्य होता है यहाँ भाव प्रधान प्रधान का तो मुख्य पहला प्रधान के शब्द है भाव मुख्य होता है भाव तत्व प्रत्यय करने पर बनेगा प्रधानत्व स्वयं करें तो प्राधान्यम तो प्राधान्य को कहने तो के लिए प्रधान शब्द का प्रयोग किया गया भावार्थ का प्रत्ययत्व प्रत्यय स्वयं प्रत्यय करके प्रधान शब्द का उच्चारण किया गया जिसमें भावार्थ मुख्य है प्रधान है यथा द्वे कयो दिवचनिकवचनीय सूत्र है द्वे कयोर द्विवचनिकवचन सूत्र में द्वितीय मिल गया द्वितीय एक तय हो गया द्वितीय द्विवचनिक वो द्वितीय द्विवचन एक, एक वचन द्वित्व द्वि और एक मिलकर तीन हो गए रामस्त रामस्त दो पर द्विवचना राम हो बालक से बालक बालक से तीन हो गए तो बाल का तीन बहुवचन होते हैं इसी प्रकार द्वि द्व च एक दौक मेरे कर कितने हो गए तीन तो द्वि का ऐसा बनेगा तीन या तो बहुवचन होना चाहिए द्विपयोग द्विवचन है तीन मेरे कर द्विवचन कैसे होगा तो इसलिए यहाँ द्विश्ता से द्व्युत्तम तो एक शब्द का अस एकत्र तो। द्वित्व एक है एकत्र तो एक है तो दोनों मिलकर के द्वितयो द्विवचन हो गया द्वित्व तो में एकत्र तो है तो यहाँ पाणी महर्षि ने द्विशब्द का प्रयोग किया द्वित्व तो के अर्थ तो में एक शब्द का प्रयोग किया एकत्व तो के अर्थ में यदि ऐसा नहीं मानकर द्वि काश तो दो मानेंगे एक का तो एक मानेंगे तो बहुवचन हो जाना था द्वीप कई के शुक आना चाहिए था द्विवचन एक वचन द्वितीय एकत्व रीति द्विका से द्वितीय एक का एक द्वितीय एकत्रिवचन एक वजचन है ऐसे सूत्र करना था इसी अर्थ में द्वितीय के स्थान पर द्विशब्द प्रयोग किया गया एकत्व के स्थान पर एक शब्द प्रयोग किया गया यदि अर्थ द्वितीय एकत्व करेंगे तो द्विवचन हो जाएगा क्योंकि द्वित्व एक ही एकत्व एक ही दो होगी द्विवचन हो जाएगा और द्वितीय अर्थ नहीं करे दो ऐसा अर्थ कर करेंगे दो द्वितय संख्या वाला को दो कहेंगे दो और एक मिलकर तीन हो गए अन्यथा द्वे केसुके साथ बहुवचन करना चाहिए द्वितेश ऐसा प्रयोग नहीं किया गया इसलिए द्वितीय अर्थ में द्विसौ एक अर्थ में एक सौ ऐसे प्रयोग होता है ये सूत्र ज्ञापक है भाव प्रधान निर्देश में द्वीय द्विवचन एक और चन सूत्र ज्ञापक है तरक में बड़ी साध्यव्यापक सही साधनाव्यापक उपाधि साध्यव्यापक साधनाव्यापक उपाधि का लक्षण नहीं उपाधि नहीं इसलिए उपाधि का उपाधि थो थो करना पड़ता है यहाँ तधान उदूतया शक्यमस्तव अनुदूतया तो तदाव कि प्रमाण प्रधानमदूततः अस्थि वक्तुम सत्यम जो प्रधान है सत्य गुण हो रजगुण हो तमगुण दिशा में जो प्रधान होता है उद्भुत हो जाता है प्रकट हो जाता है कार्यकारी होता है तो अस्थि वक्तुम सत्यम प्रधान सत्गुण हो देवता के लिए सत्य सद्य के लिए सत्य तो गुण मनुष्य सद्य के लिए रजगुण तो जो जहाँ प्रधान है उद्भुत होता है कार्य में तो अस्थि तक सत्य वो है ये तो कह सकते अब गौण रूप अन्य गुण हे ये कैसे होगा अनभूता नद्भाव कि प्रमाण जो गुण है उस है विद्यमान हे करके क्या प्रमाण है? हे कविश्व रज अनुद्वत हमें कवितमो रज ऐसे करके बहुचं के विद्यमान है क्या प्रमाण हे इतः गुण्त्ति व्यापार न प्रधान अंतर्णित अनियमित अस्ति उनकी अस्थिता अमित है और वो अस्थित प्रधान के अंतर्मित होकर प्रधान के अंतर्गत होकर के विद्यमान होते इस से होता है यद्यपि नोदूता तथा गुणा अविवेक संभव कार्य व्यापार सहकारित प्रधान अंतर्नीत सद अन अस्थित्व न उद्भूत प्रधान जो गुण है उसको छोड़ करके गुणानाम अविवेकित्व जड़ है नहीं होने कार्यवास्त अ कार्य कार्य कार्य होते हैं व्यापार मात्रिता प्रधान व्यापार से सहकारी होकर के प्रधान के अंतर्गत होकर के कार्य सहकारी होकर के कार्य जनन करते हैं प्रधान अंतर्गत होकर के है। अनुमितम अस्तित्व ये शाम ये शाम अस्तित्व अनुमितम विद्यमान करके निश्चय होता है अनुमान प्रमाण से उनकी अस्तित्व अनियमित हुआ प्रधान अंतर्गत है और अनियमित होते हैं स्वयं अस्तित्व अस्तित्व ही अनुमित है प्रधान के अंतर्गत ही अस्तित्व अनुमित होता है ऐसा जो गुणों का तत्व होता प्रधान अंतर्निश्चित अनियमित अस्तित्व प्रधान में अंतर्गत होकर के अस्तित्व अनियमित से ज्ञात होता है प्रत्यक्ष नहीं व्यापार को देकर के कार्य को दे के कारण निश्चय किया जाता है उनके कि व्यापार कार्य यदि दिखता है दिखता है तो कारण अनुमान होगा ये कहते हैं बाह्य वस्तु घटोपट आदि वस्तु है सर्वत्र त्रिगुणात्मक है दोनों तीनों गुण एक ही वस्तु बाहर है किसको सुख मिलता है किसको दुख हो किस आए कोई वस्तु कोई खाद्य प्राप्त तो हुआ अच्छा जिसको प्राप्त तो हो गया और खुशी पेड़ के नीचे कहीं पेड़ में से आम गिरता है पक्का होकर करके अच्छा आम दौड़ते हैं बचत उठाने के लिए मिल जाएगा एक रुको और बाकी सुबह फुस जाएंगे जिसको मिल गया और खुशी जिसको नहीं मिला वो क्रोध होगा उसको ढका देगा फंसे आ गया किसको दुख होता है किसकोध होता है सुख दुख मोह तीनों प्राप्त होते हैं एक ही वस्तु से वही वस्तु किसके लिए सुख सत्वगुण किसके लिए रजगुण किसके लिए तम गुण चलन तो गुणगत्तम त्रिगुणात्मक हेने से एक समय में एक ही वस्तु त्रिगुणात्मक हो जाता है ये मानते हैं इसलिए किसको सुख किसको दुख किसको, किसको मोह होता है ऐसे कहते हैं तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान करते हैं कार्य देखते हैं जब सुख दुख होगा कार्य में भी सप्तर जितना होगा तो व्यापार नाते से इनका अस्तित्व तो अनियमित तो होता है ननु संतु गुणा समृद समर्था गुण ठीक है और मिलकर के करते हैं समर्थ है कस्मात्न तत् पुनः कुरबंत मिल करके क्यों करते हैं करने में कोई प्रयोजन होना चाहिए कहीं गुण समर्थ है इसलिए करते हैं समर्थन से तो करते हैं समर्थन से क्या करेगा कोई भी? समर्थ होता है ना मिट्टी फुट का खोदने खोदने के लिए समझते हैं ना नहीं कितने व्यक्ति को समर्थन से करते हैं समर्थ है समर्थ है मिट्टी कोई खुद खुद करके हाथ में डहाटा करे के एक फुट नीचे अथा साबुण लेकर खोद पाते इनको कि कौन सोता है समर्थ होने पर भी जो आवश्यक हो भी नहीं कर पाते अनावश्यक कौन करते हैं तो प्रयोजन देखना पड़ेगा नहीं मंदो नहीं प्रयोजनम अनुद्देश्य प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो भी प्रवर्त थे प्रयोजन के बिना मंदवीय प्रवर्तन होता है किसी प्रयोजन कि हो तो होता है बिना प्रयोजन मंदवीय प्रवर्तन होता है तो फिर बिना कारण प्रयोजन प्रवृत्ति कैसे होगी तो यहाँ प्रयोजन चाहिए कस्मात वो न करवंती नहीं समर्थ मित कार्य जनती सामर्थ इसलिए ऐसा जो समर्थ तो का चलता चलता समर्थ कार्य करेगा तो कार्य का उपरम नहीं होगा कार्य चलता होगा कि चलता रहेगा मां बुद्ध से कार्य जनन प्रति विराम यदि समर्थव कार्य करते हैं सत्वर तो जतावंते गुण तो समर्थ हमेशा है सामर्थ्य हमेशा होने से हमेशा कार्य चलता रहेगा कभी विराम नहीं होगा कार्य उत्पत्ति के प्रति विराम नहीं होगी आपत्ति आएगी इत पुरुषार्थ कर्तव्यतया पुरुषार्थ कर्तव्यतया ये प्रवृत्व होकर के कार्य करते पुरुषार्थ कर्तव्य पुरुषार्थ करना है पुरुषार्थ करते पुरुषार्थ कर्तव्य प्रवृत्त सामर्थ्य उनका सामर्थ्य इसलिए होता है पुरुषार्थ करने के लिए तत्व निर्वर्तित निखिल पुरुषार्थना गुणा ना उपर न कार्य अनारंभनम तो सामर्थ्य होने से सन्निधिमात्रोपाली न संधि मात्र से उपकार करने वाले प्रत्येक गुण अयस्का मणि के सुलंबक के समान जिसे चुंबक संधिधि मात्र से लोहा का आकर्षण करता है इसी प्रकार संधिधा होकर के परस्पर उपकार करते हैं प्रत्यय मंत्रण एकतम से बुद्धिम अनुवर्तमाना प्रत्यय कारण पहले आया था प्रत्यय उद्भुत करने के लिए कारण कारण के बिना ही एकतम से बुद्धिम एक एक वर्तन व्यापार से तो उसके पीछे अन्य भी रह करके सहकारी कार्य होते हैं प्रधान शब्द वाचा गुण प्रधान शब्द वाच्य हो जाते हैं त्रिगुणात्म मिलकर के इसको प्रधान कहते हैं इसमें परिणाम हो करके साम्य परिणामों से प्रलय विषम परिणामों से कार्य बनता है तो निर्वर्तित निश्चल पुरुषार्थना गुणा उपरम कार्यनामर नाम जो पुरुषार्थ संपूर्ण पुरुषार्थ संपादित हो गया निर्वर्तिवर्ति पुरुषार्थ ये ही गुण ही ये गुण निर्वर्तिखिल पुरुषार्थ गुण जब सब पुरुषार्थ संपूर्ण भोग पुरुषार्थ संपन्न कर दिया तो गुणा उपरम तो गुण के उपर क्या कार्य करेगा उपयोग करते कार्यना चाहिए पुरुषस्य से कथम पुरुषा प्रयुजते बनाए उपयुज्य बहुवचन बनाया पुष्स्पकुव कथम पुरुषारे प्रयुज्य तीन गुण के लिए एक वजने बहुजन पुरुष का उपकार कुछ नहीं करते हुए पुरुषार्थ से प्रेरित होकर के कार्य करते कैसे बनेगा पुरुषों का कुछ उपकार करे तो पुरुषार्थ कैसे प्रेरित होकर कार्य करेंगे उसके कुछ उपकार नहीं करते तो उसके लिए प्रेरित होकर कार्य उसके तरह कैसे करेंगे तथा सन्निधि मात्र उपकार न हो सन्निधि मात्र उपकार न देगा सन्निधि मात्र से उपकार करते पुरुषों का उपकार सन्निहित होने मात्र से करते हैं कैसे करते हैं वो गुण तो मिल करके पुरुष के समित तो हो गया पुरुष बुद्धि में पुरुष का प्रतिबंध दिखने से वो तो पुरुष में आरोपित तो होता है भोग आदि नम धर्मा रक्षण निमित्तम प्रयोजकों गुणाना सर्वत्र अदृष्ट से ही कार्य होता है कार्य मास्क के प्रति अदृष्ट को कारण मानते हैं तो गुणों का जो गुणों में प्रवृत्ति होती है व्यापार होता है उसका तो निमित्त धर्माधर्म लक्षण होना चाहिए कि मुख्य से पुरुषार्थ प्रयोगता पुरुषार्थ के लिए प्रेरित हो गए कि कार्य करते हैं अदृश्य से कार्य करते कहना चाहिए प्रवय काल में सब प्राणियों का खंड प्रवय दो प्रकार प्रवय मानते हैं महाप्रलय में तो कार्य तो नष्ट हो जाएगा अदृश्य भी नष्ट हो जाएगा अभी तक महाप्रलय नहीं हुआ है महाप्रलय हो जाएगा तो सब तो कार्य नष्ट हो जाएगा आगे सृष्टि नहीं होगी किंतु खंड प्रलय अवस्था में कार्य द्रव्य नहीं रहेगा कार्य गुण रहते हैं अदृष्ट रहते रहने से सृष्टि होती है कार्य द्रव्य अनधिकरण कार्य अधिकरण कार्य द्रव्य अनधिकरण काल को कहते खंड प्रलय जिस समय कार्य द्रव्य नहीं किंतु कार्य है ये खंड प्रलय है और महाप्रलय में कार्य सामान्य नहीं रहेगा ना द्रव्य है न अदृश्यदिपति है तो जिस समय अदृश्य आदि है आगे सृष्टि होती अदृश्य के कारण पर गुण में क्रिया होती है क्रिया होकर उत्पत्ति होगी तो अदृश्य को कार्य मानना चाहिए धर्म आधर में लक्षण गुणाना गुण का प्रयोजक निमित्त कारण धर्म आधार चाहिए तार्कि तो कहते कार्य ना के प्रति अदृष्ट कारण होता है कि मुच्छ्य से पुरुषार्थ पुरुषार्थ प्रयुक्ता प्रेरित होकर के गुण प्रवृत्त होते हैं कैसे कहते हैं प्रत्ययंत्रण प्रत्यय कारण बिना उदूत होने के लिए कारण कि बिना ही प्रत्ययमंत्रेण एक तम से वृत्ति मनोवर्तमान है एक गुण कुछ कार्यकर्ता तो उसके पीछे अन्य गुण भी सहकारी रूप से कार्य करते हैं एक तम से सप्तः रजसम तीन गुण है तीन में कोई प्रधान होकर कार्य करता है तो अन्य गुण गौ रूप से उसके साथ सहकारि कारण में जाते हैं प्रधान से सहकार्य प्रभु प्रधान अपने कार्य में जो प्रभुत्व होता है उसके वृत्ति इतरे प्रत्यम निमित्तम धर्मादिकम विन कारण के बिना धर्म धर्म आदि निमित्त कारण के बिना ही एक प्रधान हो गया तो अन्य गुणों पीछे सहकारी सहयोग हो जाते हैं यथाशे कहेंगे निमित्तम प्रकृतिना तथा अप्रयोजक वे सूत्र आ गया है कहेंगे तो गुणों में प्रवृत्त होने के लिए कोई निमित्त चाहिए निमित्त से होगा निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम ना, प्रकृति होना का जो व्यापार होता है फिर तो निमित्त तो काण प्रयोजन का निमित्त तो कोई नहीं है तो फिर निमित्त तो धर्माधर्मा दृश्य क्या करेगा वो वर्ण भेदस्तु तथा क्षत्रिकवत खेती करने वाले अपने धान आदि के लिए खेत में जल रखने के लिए चार तरफ मेढ मेड़, मेड़ बनाते चार तरफ मिट्टी का ऊंचा बनाते पानी रखने के लिए कभी जमीन में पानी जरूरत नहीं तो खाली करना पड़ता है तो मेड में से कुछ का, काट काट दिया थोड़े पानी अपने आप हो जाएगा रात रात पानी मिल जाएगा कभी कभी दूसरे खेत में पानी लेना चाहता है एक खेत से दूसरे को तो बीच में आवरण है आवरण को फटा दिया पानी अपने आप अप चल गया पानी को लेने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा केवल वर्ण आवरण का भेदन करना पड़ा क्षेत्रीय जैसे आवरण का भेदन कर देने से जल अपने आप अप जल जाता है इसी प्रकार यहाँ निमित्त काल में अदृष्ट आदि आवरण को नष्ट कर देंगे वर्ण प्रतिबंध को नष्ट कर देंगे और प्रवृत्ति कराने के लिए कुछ नहीं करते निमित्तम अप्रयोजकम गुण में प्रवृति का प्रयोजक नहीं धर्म आदि तो धर्माधर्म आधरण में कारण कैसे होगा केवल भेद प्रतिबंध तो हट जाएंगे ये गुण प्रधान शब्दवात्या भवन संबंध ये गुण मिल करके उनको प्रधान कहते हैं प्रधान शब्दवात्या भवन की प्रधीयते विषम कार्यम ये से दिया करण में कार्यम विश्वम विश्व एवं प्रधानमंत्री प्रथिये विधीये उत्पद्य कार्य उत्पन्न होता है जिनके द्वारा कार्य होता है सारे कार्य उत्पन्न होता है इन गुणों के द्वारा इसलिए उनको कहते प्रधान कार्यम एवी विपत्तिया एकदृश्यम उच्यते प्रधान दृश्य कहते हैं दृश्य उद्देश्य हो गया भूतेंद्रियात्मक भूतभागन पृथिव्या सूक्ष्मस्थूल परिणमते तथा इंद्रियेन शुक्लाधिना सूक्ष्मस्थूल परिणमते ये सब भूतेन्द्रिय भूतभा परिणमते भूतेंद्रियात्मक भूतेन्द्रि कूथ पृथिव्याजना सूक्ष्मस्थूल सूक्ष्म तन्त्र पृथ्वी आदि महाभूत है थूल सूक्ष्म स्थूल परिणाम होते हैं और इंद्रिय भावना सूत्रादि नक्ष्म परिणाम है सूक्ष्म और स्थूल महद अहंकार सूक्ष्म इंद्रिय है और अलग इंद्रिय एकादश है स्थूल है तो इंद्रिय भी कुछ स्थूल है कुछ सूक्ष्म महद बुद्धि है महत अहंकार योग्य सूक्ष्म और मनो के मेरा कर दस एकादश इंद्रिय स्थूल परिणाम होता है में, गुना गुण तद एतृश्यम तदव गुणाशील त्य गुण का स्वभाव करके गुण का कार्य कर दृश्य होता है भूतेन्द्रियादक सत्कार्यवाद सिद्ध यद यदात्मक तत् रूपेण पिणमती भूतेद्रियात्मक दीपयती सत्कार्यवाद सत कारण विद्यमान कार्य उत्पत्ति के पहले वही कार्य होता है तार्किक लोग मानते हैं तंतु से पट बनता है तंतु अवस्था में पट नहीं था घट मिट्टी पिंड मृत पिंड अवस्था में घट नहीं था अविद्यमान घट की पट की उत्पत्ति होती व्यापार करने पर दंड चस्त्र पुलाल व्यापार करने पर घट की उत्पत्ति होती जो घट पहले नहीं था अविद्यमान घट की उत्पत्ति हुई इसलिए वो असत्य कार्य वो सत्यवाद नहीं बौद्ध लोग कहते शून्य से प्रपंच बन गया और कार्य नहीं था आरंभवाद आरंभवाद कनभक्ष आरं आरं आरं आरं तार्किक न्याय के लोग कहते आरंभवाद अविद्यमान आरंभ हुआ इनको असत्य कार्यवादी नहीं कहते और असत्य कार्यवादी बौद्धों को कहते हैं ये आरंभवाद नया पट का आरंभ हुआ जो पहले नहीं था वहां सांख्य योग सिद्धांत में कहते हैं वो पट पहले से था मिट्टी में घाट पहले से था जैसे तीर में तेल है तो पिसने से निकलता है जिसमें तेल नहीं है जिसे नहीं पीसते जाओ एक बिंदु तेल नहीं निकलेगा रेत को लाकर पीसो मिट्टी को लाकर तेल नहीं निकलेगा तेल तो जहाँ है निकला इसी प्रकार पत्थर पाषाण मूर्ति है प्रतिबंध हटा दिया तो मूर्ति दिखने लगी लग जाती है इसी प्रकार पिंड में घट है अनविव्यक्त होकर था उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है कार्य सत विद्यमान था और प्रकट हो गया विद्यमान कार्य की अभिव्यक्ति होती है दंडचक्र क्योंकि यदि घट पहले से है तो फिर कुला तो और दंडचक्र व्यापार क्या जरूरत है तो उसमें तार्किकों और सांख्य में विवाद होता है यदि कहते हैं कार्य पहले से है दंड चक्र चुलाव बैंक क्या जरूरत है मिट्टी से घट जो अलग नहीं तो मिट्टी से पानी मिट्टी में पानी कर घट क्या जरूरत है ये सांखे लोग कहीं नी नायक लोग यदि मिट्टी ही घट नहीं नायक लोग कहते यदि घट अलग नहीं है मिट्टी ही है तो मिट्टी में पानी का जरूरत हो घट क्यों लाते हो तारिक लोग घट जीज अलग है एने साख्य लोगते हैं जब घाट अलगे मिट्टी से अलगे तार्खिक लोक मानते हैं घट को अलग, अलग तो अलग है तो फिर मिट्टी रख दो घट में पानी लाओ मिट्टी को दे दो निकाल दो और सुना हमारे दे दो भूषण को भूषण ले दो हता है ने? सुना जितने एक तोड़ा सुना दिया भूषण बना दिया भूषण अलग हो गया सुना को अलग तंतु को निकाल लो कट को भी बैठ तो ये आपस में तो तंतु से पट भिन्न है ये तार्कि कहते हैं सांकलों का तो भिन्न तो तो नहीं है तो पट तंतुआत्मक है मांडू के माता है वेदांती कहते दोनों जब झगड़ा कड़ा करते हैं वेदांती दोनों को निराकरण नहीं करते दोनों का तो ठीक है ये जो कथा ठीक है एवं वस्तु ये जो कथा ठीक है क्या ठीक है तंतु से पट अलग नहीं है ठीक है अलग नहीं है अरे पट तंतु है वही नहीं भिन्न नहीं अभिन्न भी नहीं, नहीं, अभी नहीं, नहीं। तो फिर क्या है क्या अनिर्वचन भिन्न <laughs> नहीं करते अभिन नहीं कर देते क्या है पटना कोई वस्तु ही नहीं है इसके लिए जोड़ा कर दो अलग है यात्रा नहीं करके तंतु से अलग पट की सत्ता नहीं है ये आरंभवाद कर्ण पक्ष संघातवाद कर्ण संघातवाद पक्ष आरंभवाद कणपक्ष पक्ष संघातवादस्तु तो तो भदंत सांख्यादिवाद परिणाम सांख्यादिपक्षणवाद वेदातपक्षस्तु तो दिभ भदंत बौद्ध तो तो कहते संघातवादस्तु भदंतक्ष सांख्यत कहते तार्कििक आरंभन होता है घट अभिधम घट की उत्पत्ति होती है बौद्ध लोग कहते का पुंज है अलग कोई घटनाक को वस्तु नहीं है परमाणु का संघात छोटे छोटे परमाणु ढेर हो गया वो घट दिखता है घटना के वस्तु तो नहीं घट त तो संघात परमाणु का संघात है परमाणु कुंज है संघातवादंत पक्ष्याद परिणाम संख्या परिणामवाद साख है परिणाम होता है घट मिट्टी का परिणाम एक बनता है किंतु कार्य विद्यमान है उत्पत्ति के पहले और वेदांति कह से अनिर्वचनीय है कार्य कुछ अलग नहीं वो सत्य नहीं असत नहीं हुए नहीं भिन्न नहीं अभिन्न नहीं उभ नहीं इससे कार्य को तो कह से अनिर्वचनीय कार्य की सत्ता कारण की सत्ता से अलग नहीं कार्य न कोई वस्तु है नहीं ना बाचारंहण वृत्ति का नाम दिए वाणी है केवल विकार नाम थे मृत्ति का थे वो सत्य ऐसे कहते हैं तो ये सत्कार्यवादी होते हैं सांख्य लोग है कहते है सत्कार्यवाद सिद्ध। कार्य सत्कार्य होने क्या है कारण होने के पहले कार्य तदात्मक था तो यद यथात्मक हो तत् रूप में परिणाम तदात्मक वन से तद रूप से परिणत हुआ मिट्टी घटो से परिणत हुआ क्योंकि घटात्मक है तो घट रूप से परिणत हुआ भूतेन्द्रियात्मक तो दीपी गुण भी भूतेंद्रियात्मक है तभी तो भूतेंद्रिय रूप से परिणत होता है गुण भूतेन्द्रियात्मक होने से ही तब रूप से परिणत होते हैं भूत भावनादिना दृश्य हो गया भूतेन्द्रियात्मक भूत भावे न पृथ्वी आदिना सूक्ष्म न परिणाम सूक्ष्म होता है पंचभूत महाभूत तथा इंद्रिय भावे नोत्राधि इंद्रिय सूक्ष्म महद अहंकार स्थूल हो गए मनो एक दस इंद्रिय एकादश इंद्रिय होते हैं तत्व न प्रयोजन टीका में भूत भावे न इत्यादि भोग अपर्ग का तत्व न अप्रयोजन वो तो अप्रयोजन नहीं है प्रयोजन उनका है भोग अपर्व प्रयोजन के लिए कार्य होता है अभी तो प्रयोजन उररीकृत्या प्रवर्तन देती भोग अपवर्गा ही तदृश्यम पुरुष के अप्रयोजन अविद्यम बिना प्रयोजन नहीं परिणाम कार्य प्रयोजन को उरीकृत स्वीकृत मान करके प्रवृत्त होते हैं प्रयोजन से प्रयोजन भोग अपर्ग भोग और अपवर्ग भोग और मुख्य इसको देने के लिए ही तदृश्यम पुरुष से पुरुषों का दृश्य होता है पुरुषों का स्वकीय होता है प्रवृत्ति होती है सत्व बुद्धि सप्तमी तत्व इष्टानिष्ट गुण स्वरूप अवधारणम इष्टानिष्ठ गुण स्वरूप इष्ट है कोई अनिष्ट है ऐसे स्वरूप का अनुष्ठ अभिभागापन्न भोगित होकर के ये भोग होता है इष्टानिष्ठ स्वरूप का अवधारण ज्ञान होता है कभी सुख कभी दुख होता है भक्तु भोक्तुभक्ता भोग होता है स्वरूप अवधारण अप का स्वरूप वास्तवस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो अपवर्ग होगा इष्ट अनिष्ट भोजन आदि जो चल्य वस्तु है रूप रस आदि स्वरूप अवधान नहीं करके भोग होता है स्वरूप निश्चय हो जाएगा पुरुष का स्वरूप अलग प्रकृति का स्वरूप अलग दोनों का स्वरूप निश्चय होगा विवेक ख्याति हो जाने से आगे अपवर्ग मुख्य होता है अपवृ्य मुश्च्य से अपवर्ग से मुक्त हो जाते गुण कार्य समाप्त तो हो जाता है भोग भोगापाथमित सूत्रवयम अवतरये तत्व तत्तु प्रयोजन भोगम विवृणी त्र भोग क्या अप्र इष्टानिष्टुणस्वरूप इष्टानिष्टुणस्वरूप अविभागापन्न इष्टानिष गुणस्वरूप निश्चय करके भोग होता है और वास्तव वास्तवस्वरूप निश्चय करें तो होता है पुरुष से भिन्न सुख दुख ही त्रिगुणाया बुद्धे सर्वे त्रिगुणा बुद्धि तय गुणा यशा बुद्धो का बुद्धि त्रिगुणा त्रिगुणात्मिका बुद्धि का सर्वे सुख दुखे सुखम चुखमच सुख दुख स्वरूप बुद्धि का तस्या तथा तेन तस्या बुद्धि का स्वरूप क्यों सुख दुख है क्योंकि जो जिसका स्वरूप है उससे उसका परिणाम होता है सुख दुख परिणाम बुद्धि में होने से बुद्धि का स्वरूप सुख दुख है तथा गुणगतया अवधान है न भोग तो भी वो तो भोग होता है गुण सप्तर स्तमगत नीचे होने के कारण भोग होता है हे सुख दुख का भोगी हो जाएगा गुणगतया अवधान है गुण में हे ऐसा निश्चय होने पर भोग होता है अभिभागापन्नम तीनों अविराग होकर भोग होते हैं तो पहले कहा है जब पुरुष के साथ बुद्धि का संबंध सान्निध्य होता है उसने पुरुष की छाया बुद्धि सत्व में दिखती है और बुद्धि सत्व में विषय का विचार कार्य वृत्ति होती है वो पुरुष में दिखता है यही भोग होता है अवधारण हाँ अवधारण अलग क्या है अच्छा गुणगत्या अवधारणे न भोगगत त्याधारणे न भोग ये, गुना ये गुना तो गुणगत सु में ही है ऐसा निश्चय हो जाएगा तो भोग नहीं होगा इसलिए कहते अभिभागापन मिला हुआ रहता है विभाग होकर के निश्चय हो जाएगा सुखद गुणगत है गुणगत हो जाएगा तो भोग ये निश्चय नहीं होने से ही भोग अपनते हैं वेदांतें भी क्या कहते हैं जो जहाँ है उसको नहीं समझ करके प्रकृति का ही गुण गुण में सब उचे बुद्धि में सुख दुख है इसका कोई धर्म निश्चय नहीं करके भोग होता है अवधान हो जाएगा तो न भोग होगा इसलिए अविभागन भोग होता है अरे पृथक यदि नित्य हो जाएगा तो अपवर्ग हो जाएगा ये तो पहले कहा है अपवर्गम विमृति आगे अपवर्ग है सर्वधान अपवर्ग, अपवर्ग का विवेरहता है अपवृत्ता अन्य में अपवर्ग अपगर्ग जिससे मुक्त तो होता है प्रयोजनातर से अभाव अन्य कोई प्रयोजन यही भोग अपर्ग के लिए ही प्रवृत्ति होती जिसके Om um.